सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वरण रघुतायक फल चारुशाभ काम चंद्र की जय पवन सुनुमान की जय बोलो वै सब की जय दुआ संख्या 200 के बाद। <coughs> काम कुसुम धनुषाय सकल भुवने अपने बस बीने देवी तजीय संसोस जानी अंजब धनुष राम सुनु रानी सखी वचन सुनि भय परीती मिटा विषादु बड़ीअपि प्रीति कब रामी बिलोक वय दे ही। सभय हृद बिन जीते ही मन ही मन मना कुलानी भो प्रसन्न महेश भवानी करुू सफलयापनी शिव कायी हर ही तु हरहु साप गरुआई गणनायक बरदायक देवा आज लगे किन्ू तु सेवा बार बार विनती सुन मोरी बार बार गरभु चाप गुरुताय तिथोरी देखि देखी रघुवीरतन सुरमनाव दर वीर बरे बिलोचन प्रेम जल फुलि कावली शरीर सियावर राम हनुमान संतन अब स्मरण करें जनकपुरी के यज्ञशाला भगवान श्री राम जी उठकर धनुष की ओर जा रहे हैं उसके बीच में लोगों के मनोभाव किस प्रकार के कार्य कर रहे हैं उनका वर्णन चल रहा है जिस समय भगवान राम जी आगे बढ़ते हैं तो सुनेना ने सुनै जनक जी की पत्नी ने सीता जी की माता ने यह बड़े ही सुकुमार बालक ये जा रहे हैं धनुष के पास तो उनको बड़ा विरोधाभास लगा कहा इतने कोमल बालक और कहा ये धनुष इतना कठोर इतने इतने शक्तिशाली राजाओं से भी उठाए उठा नहीं कार्य भी नहीं टला और रामण बाणास का भी उनको याद आ गया कि देखो ये लोग तो उसके पास गए भी नहीं छुआ तक नहीं अब इनको ये कहेंगे कि ये उठावे और ये तोड़ें तो ये कैसे इनसे होगा तो उनके मन में उनके प्रति भगवान श्री राम जी के प्रति स्नेह भाव है उनके जो सुंदर स्वरूप है उनका आकर्षण है वो तो उन्हें प्रभावित करता है लेकिन उनके जो है बल का ज्ञान उनको नहीं है तो इसलिए जो है वो उनको दुर्बल समझ रहे हैं और धनुष को बड़ा कठोर समझ रहे हैं तो ये बात उन्होंने अपने शक्तियों को बुला करके जब कहीं उनसे सबसे पास बैठ करके कि देखो ये इस, इस प्रकार का हो गया इनको जा रहे हैं भगवान राम ये धनुष तोड़ने के लिए और कोई ये राजा जनक को भी इस तरह समझे समय नहीं है वो भी नहीं समझ रहे हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए क्या हानि है क्या लाभ इनको नहीं दिखाई देता ऐसे करके वो सबको दोष देने लगे तब उनकी सखियों ने जो समझदार थी उसने समझाना शुरू किया कि नहीं भगवान जो है ये बड़े शक्तिशाली हैं श्रीआम ये धनुष इनके सामने कुछ भी नहीं है धनुष को तोड़ देंगे और ये अनेक उदाहरण देकर के उनको समझाया कि देखो बहुत सी वस्तुएं ऐसी होती हैं जो कमजोर दिखाई देती है लेकिन उनमें बड़ी शक्ति होती है यहाँ देखते हैं कि पांच उदाहरण भी ये सखी भगवान राम को समझाने के लिए उनकी शक्ति को उनमें जैसे कुंभज से शुरू किया कहा देखो कहा कुंभज थी और कहा समुद्र को सोप गए इतने छोटे कुंभज रिती इतना बड़ा समुद्र सोप गए ऐना अद्भुत बात कोई विश्वास करेगा ऐसा सकता कोई ऐसे कर दिया उन्होंने ऐसे सूर्य का उदाहरण देकर के बताया देखो सूर्य इतना छोटा सा सारे भूमि भर में प्रकाश कर देता है इसके तो देखो तो उसकी शक्ति को कितना है सूर्य में प्रकाश दूसरा उदाहरण ये दिया तीसरा मंत्र का उदाहरण दिया कि देखो मंत्र बड़ा छोटा सा होता है लेकिन बड़े बड़े शक्तिशाली देवता भी उस मंत्र के बस में हो जाते हैं एक उदाहरण दिया अंकुश का चौथा उदाहरण कि अंकुश जो है उसके महावत अंकुश के बल पर हाथी को बस में कर लेता है उसके हाथ में अंकुश होता है हाथी उसी के इशारे से वैसे ही चलने लगता है तो कहाँ जरा सा अंकुश कहा इतना बड़ा हाथी अभी एक उदाहरण और देते है कहते हैं, काम कुशम धनुषायक लीने सकल भोने अपने बस कीने और ये काम का उदाहरण दिया कि देखो उसके पास तो फूलों के बाण, और फूलों का धनुष और उसी से वो जो है वो सारे विश्व भर को अपने वश में कर लेता है तो पांचवा उदाहरण इस प्रकार का ये है एक बात देखेंगे बड़ी इसमें इंटरेस्टिंग ये है कि पंचमहाभूतों के पांच उदाहरण ये पंच है पंचमहाभूत हैं पांचों की एक एक बात लेकर के दिखाई देखो सृष्टि में आप जिधर भी ध्यान दोगे उधर आपको इस प्रकार के उदाहरण मिल जाएंगे शब्द का स्पर्श का रूप का रस का गंध का इनके सबके उदाहरण मिल जाएंगे इस सब जगह आप देखेंगे कि इनमें बहुत भारी भरकम होने के लिए जरूरत नहीं कि तभी कोई शक्तिशाली हो उसके लिए सूक्ष्मता भी जो बड़ी शक्तिशाली होती है सूक्ष्म है तो भी शक्तिशाली लेकिन उनमें तेज होना चाहिए तेजवंत लघुगण्य नानी इनको कहते हैं देखो राम कितने तेजस्वी हैं इनको छोटा नहीं समझना चाहिए अगर तेजस्वी हैं तो फिर वो उसमें छोटे में भी बहुत शक्ति होगी लेकिन अगर तेज नहीं है तेज माने एक प्रकार की आंतरिक शक्ति समझ लो ऊपर से शरीर से मान लो कोई व्यक्ति बहुत भारी भरकम हो लेकिन तेजहीन हो तो फिर उसका बन नहीं चलेगा लेकिन तेजस्वी हुआ और उतना शरीर भारी भरकम न भी हुआ तो भी वो शक्तिशाली होगा तेज के कारण तो इस बात को शास्त्र जो सूक्ष्म बातें हैं उसकी तरफ हमारा ध्यान ले जाना चाहती जैसे कल बता रहे थे कि देखो लोग बाग अपने शरीर पर ज्यादा ध्यान देते हैं और शरीर को अपने व्यक्तित्व में सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं जबकि शरीर अपने व्यक्तित्व में सबसे निकृष्ट है सबसे गया है सबसे दुर्बल है शरीर की सबसे कम कीमत है लेकिन सबसे ज्यादा महानता उसी देते हैं क्योंकि बुद्धुंटी शरीर से ज्यादा प्राण बिना प्राण के शरीर क्या? प्राण से ज्यादा मन बुद्धि मन बुद्धि से ज्यादा फिर आत्मा सब एक से एक ज्यादा शक्तिशाली है और उनके एक एक जो शक्तिशाली है वो अपने नीचे वाले को प्रशासन रखता है और उसी के जो सूक्ष्म है उसके अधीन स्थूल है स्थूल स्वतंत्र नहीं है स्थूल पराधीन है लेकिन सूक्ष्मता जहाँ आती आती है वो स्वतंत्र होता जाता है इसलिए यदि ये भी सूचना ऐसे मिलती है कि देखो परमात्मा को इस प्रकार से जानो जैसे इसमें बता दिया तो यद्यपि ये सखी गीता कहलाती है लेकिन इसमें एक, एक ही बात बताई गई कि जो व्यक्ति परमात्मा की महिमा को समझेगा उसकी शक्ति को समझेगा उसको परमात्मा में प्रीति होगी वो परमात्मा पर आश्रित होगा जैसे ये कहें कि देखो भाई धन संपत्ति पर, पर आश्रित न रहो देखो परिस्थितियों पर, पर आश्रित न रहो आश्रित रहो परमात्मा पर तो व्यक्ति कहे न कहे बहस करे न करे यही कहेगा अपने मन में कि परमात्मा पर आश्रित रहकर के क्या धरा कैसे जिंदगी चलेगी उस पर करके? वो क्या करेगा बस ये बात नहीं समझ में आती अगर इतनी बात समझ में आ जाए व्यक्ति को तो इसके माने फिर जो है वो शास्त्र सा समझ में आ गए मूल्य पैसा का पैसा लाओ पैसा लाओ बिना पैसा के नहीं बिना पैसा कहते वो तो प्रैक्टिकली व्यवहार में तो पैसा होते चाहिए, चाहिए पैसा तो चाहिए इस प्रकार से हल्ला बचाए रहते हैं पैसे के लिए पैसे का जमाना पैसे का जमाना लेकिन उधर देखो दूसरी तरफ तो देखते हैं शास्त्री कहते हैं कि पैसा तो अर्थम अनर्थम भाव है नित्यम ये तो अनर्थ है वही अच्छा लगता है व्यक्ति वास्तव तो में से परमात्मा जो सूक्ष्म देखो लेकिन रहेंगे उस पर निर्भर वो तो इतना सूक्ष्म है कि दिखाई भी नहीं देता हम कैसे उस पर निर्भर रहे हैं? कैसे हम उसको मान ले यही समस्या लगती इसलिए कहते हैं देवी तजिय संसाजानी और भंजर धनुष राम सुनु रानी कहते इसलिए अपना संशय छोड़ दो इनमें बहुत शक्तिशाली ये है ये धनुष को तोड़ देंगे इसमें कोई संदेह की बात नहीं तो अब उससे होता क्या है यहाँ तक सक तो सखी ने समझाया और उसका प्रतिक्रिया ये हो सखी वचन सुनिभय पर पीती मैंने पहले विश्वास नहीं था ये धनुष तोड़ देंगे लेकिन सखी के कहने से अब उसके मन में आया कि हाँ हो सकता अनेक उदाहरण इस प्रकार के हैं ऐसा भी हो सकता है कि इनकी अंतर्निशक्ति बहुत हो और ये धनुष को तोड़ दे तो विश्वास प्रतीक के माने विश्वास बड़े परमात्मा में विश्वास तब होता है जब परमात्मा को जाने तो परमात्मा को जानने के माने भी जानने के माने अपने मन से जान लिया परमात्मा को कुछ मान लिया उतने मात्र से नहीं होता परमात्मा को जानने के माने जब शास्त्र बतावे गुरु बतावे उसमें जो है वो अब जैसे सखी बता रहे तो इतना नहीं है कि सुने कुछ जानती नहीं बिल्कुल अज्ञानी है लेकिन सखी ने इस स्मरण दिलाया ये समय जो है सुनैना जो है वो भगवान राम के उनके कुमलता सुंदर आकर्षण इत्यादि में स्नेह भाव में पढ़कर के भावना में पढ़ करके वो भूल भूलेंगे अपने ज्ञान तो पर दूसरा याद दिलाता उस ज्ञान कि देखो इस प्रकार का है ये तब तो उनको भी याद आ गया और विश्वास हो गया कि भाई को तोड़ दें मिठा विषाद बढ़ी अति प्रीति अब देखो एक भी हुआ मिठा विषाद विषाद भी समाप्त हो गया परमात्मा के अर्थ में यही देख लें कि जैसे कि कोई साधक हो परमात्मा के विषय में उसको जानकारी प्राप्त हो यथार्थ ज्ञान से हो तो फिर परमात्मा विश्वास भी होगा और फिर तो उसके विषाद मिट जाएंगे विषाद कहाँ तक है जब तक व्यक्ति नश्वर वस्तुओं के ऊपर निर्भर रहता है तब तक विषाद ही विषाद और जहां व्यक्ति अविनाशी तब तो तो परमात्मा के ऊपर निर्भर हो गया उसी में आशरत हो गया तो कोई विषाद की बात नहीं कोई कितना भी कुछ भी करता रहे कुछ भी बनता रहे कुछ भी बिगड़ता रहे उसका कुछ नहीं निर्भर तो परमात्मा अपने उसका क्या कोई बिगाड़ सकता बलवान का नहीं हो सकता कही उसका दुख का कोई कारण हो जाएगा समाप्त हो गया तो जो समाप्त हो गया उनका और प्रीति हुई प्रेम भी हुआ अब ये पंक्ति तुलसीदास जी की बिल्कुल सिद्धांत इसी प्रकार का है आगे चलकर के भी देखते हैं उत्तरकांड में जहां काग कहते हैं जाने बिन न हो प्रती और बिन प्रती प्रीति नहीं होती अब देखो ये भी सब बातें आ गई जाना तो उसने बताया था उनको ज्ञान हुआ तो भई प्रती और बिन प्रतीत प्रीत नहीं होती अगली पंक्ति में बोल दिया कि बढ़िया अच्छी प्रीति वही क्रम उसी प्रकाश चला <coughs> बिन प्रतीत प्रीत नहीं होती प्रीति बिना नहीं भक्ति चढ़ाई भक्ति के माने क्या है अब प्रीत हुई तो भगवान में भक्ति हो गई अगर कोई जो प्रीत और भक्ति एक ही बात है तो एक बात जरूर है लेकिन पीठ से भक्ति कुछ विशेष है भक्ति की विशेषता यह है कि जिसने व्यक्ति को परमात्मा में समर्पण कर दिया और परमात्मा पर ये आश्रित रहता तब भक्ति है। प्रीज तो अपने आप को अलग रख के भी प्रीति हो सकती है लेकिन भक्ति सब है जब परमात्मा पर आश्रित रहे तो तो भक्ति है और परमात्मा पर आश्रित रहना नहीं आया तो काय की भक्ति जबान की बातें हैं अपने मन में कुछ भी समझे रहो या कुछ भी बोलते रहो तो इसलिए कहते हैं कि उनको फिर मिठा विषाद बढ़ी की ये उसका परिणाम हुआ यहाँ पर यहां तक आकर के सखी गीता का प्रसंग है छोटी सी गीता का एक छोटी सी बात है लेकिन एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें आ गया इसलिए गीता के नाम से ये स्थल प्रसिद्ध है ये अब ये तो हो गई सुनैना की बात अब आगे देखो कि सीताजी के मन में किस प्रकार के मनोभाव आ रहे हैं सुनैना के तो मन में जो कुछ बात आई उनके आसपास सख्तियों से कही भी और सख्तियों उनको समझाई भी लेकिन सीताजी को देखते हैं जो कुछ उनके भाव आ रहे हैं वो एक शब्द भी नहीं बोली सर उनके मनी मन में जो कुछ है उसको तुलसीदास जी ने जान लिया हा? यार जो लेखक और, और दूसरे बाल्मीकि इत्यादि हैं, उन्होंने जान लिया कि उनके मन में किस प्रकार के भाव आते हैं बस उनका वर्णन कभी अपनी तरफ से करता है सीताजी बोलती कुछ नहीं है तब राम बिलोक वैदेही वैदेही सीताजी ने उस समय भगवान राम को जाते हुए विध्वंस की तरफ जा रहे हैं उनको देखा और सब है हृदय बिनवत जय दे अब वो हृदय में उनके भय और अपने हृदय में ही विनती करती।, करती है जीते ही मन कभी इस देवता की कभी उस देवता की विनती करती है प्रार्थना करती हैं क्या प्रार्थना करती है कि भगवान किसी प्रकार से ये धनुष हल्का हो जाए टूट जाए और भगवान राम जो है ये विजयी हो जाएं बस इसी बात की प्रार्थना करती है बाबा अपने मन ही मन में हृदय में करती रहती है मन ही मन मनाओ अकुणानी फिर बोल दिया हृदय की बात करेगा यहां फिर कहते हैं अपने हृदय में ही मन ही मन में सब व्याकुलता भी मन ही में हो रही है अपनी व्याकुलता को व्यक्त नहीं करते हो प्रसन्न महेश भवानी ये जिस जिसको विनती करती हैं तो आप देखो बताया कहीं शंकर जी की विनती करती हैं कहीं पार्वती जी की विनती करती हैं उनसे कहती हैं कि आप हमारी ऊपर कृपा करो प्रसन्न हो हमारी सहायता करो इस समय इस प्रकार से तो उनसे प्रार्थना करो और करो सफल आप सेवकाई और कहा कि हमने अब तक आपकी जो सेवा की है वो अब हो मैंने अभी तक हमने सेवा की उसमें कोई कामना नहीं की अब इस समय इस प्रकार के जो सेवा का फल प्राप्त होने के जो समय आया बस यही मांगने की बात है कि इनकी भगवान को प्राप्त हो अब देखो इसमें भी तुलसीदास इतने सावधान है ये भी बताना चाहते हैं कि देखो तमाम देवताओं की पूजा उपासना करो ये भी अपने शास्त्र के अनुसार है लेकिन उनसे देवताओं से कुछ मांगो नहीं निष्काम भाव से उपासना करो और अगर जब मांगनी हो तो ये मांगो की परमात्मा में विश्वास प्राप्त हो परमात्मा की शनि प्राप्त हो परमात्मा का दर्शन प्राप्त हो इसी मांगो जी बसंत सीता जी ने अभी तक इनकी शक्ति देवता महेश्वर इनकी भवानी की की लेकिन कभी कुछ नहीं मांगा कहता अब हमको तो ये चाहिए <coughs> तो कहते करो प्रसन्न करो सफल आपन शिवकाई और करे हित हरव चाप गुरुआई और हित वन प्रेम करो हमारे ऊपर दया करके कृपा करके अब क्या करो कि धनुष को हल्का करो अब ये भी देखो ये सीताजी ये नहीं मांगती भगवान राम में शक्ति दे दो जैसे कि धनुष को तोड़ दे तो, तो, तो, तो, तो एक अनिश्चित बात हो मैंने इसके माने कि सीता जी भी भगवान राम को कम शक्ति वाला समझ रहे तब उनको शक्ति मांग रहे हैं इसलिए उनको शक्तिशाली बनाने की नहीं कहती उनकी जितनी शक्ति है जितने सुख सुखु है अपने आप उनके लिए कुछ नहीं मांग मांगना ही धनुष हल्का हो जाए धनुष हल्का हो जाए तो अपने आप टूट जाएगा उसमें कुछ बात नहीं मानो धनुष हल्का हो जाए एक बात की भी प्रार्थना है कि भगवान तो सब शक्तिमान है लेकिन उनको धनुष को उठाने तोड़ने में परिश्रम भी न करना उनके ऊपर बोझ भी न पड़े और आसानी से टूटे तो गणनायक बरदायक देवा गण नायक और गणेश जी की रणना करते हैं कि जो है बरदायक देवता आप तो वरदान देने वाले हैं ये सब देवता आप आप भी हमारे ऊपर प्रसन्न हुई है। और आज लगे तीन तो सेवा अब तक हमने आपकी सेवा की मैंने अब तक आपकी सेवा ही सेवा की मांगा कुछ नहीं मैंने ऐसा नहीं आपने ये दिया वो दिया। ऐसा कुछ हमने मांगा नहीं मांगा दिया अब बार बार विनती मोरी अब हम बार बार आपसे ये विनती कर दें कि हरव चाप गर्वता के थोड़ी कि अब ये धनुष जो है हल्का हो जाए अति थोड़ी हो जाए शंकर जी पार्वती से कहा कि धनुष हल्का हो जाए हरऊचाप गर्वाई गणेश जी कहा कि और हल्का हो जाए अगर मान लो शंकर जी पार्वती से प्रार्थना की धनुष हल्का हो जाए तो हो गया हल्का लेकिन कहते कि नहीं अभी और हल्का हो जाए अति गर्वाही थोड़ी और हरव चाप गर्वता अति थोड़ी बहुत हल्का हो जाता है अब ऐसा हो भी गया चाहे पर इनकी सीता जी की प्रार्थना करने से तो हो गया और आगे चल के देखते भगवान ने धन उठाया तो ऐसे ही उठा लिया बिल्कुल कागज के जैसे बना हो उसमें कोई भारी पल रही नहीं गया तो देख ही देख रघुवीर तन मनावधर धीर इस प्रकार से सीता जी बार बार भगवान श्री राम जी की तरफ देखते देख देख के मैंने बार बार देखती बार बार, देखती। बार देखने के मैंने एकता होकर के भगवान श्री राम की तरफ नहीं देखती रह जाती एक एकजिस्ट डालती है फिर नीचे सृष्टि कर लेती है सच्चियों की तरफ देखने लगती है फिर भगवान की तरफ एक दिस्ट डालती है उनकी तरफ जाते हुए और फिर से हटा लेती हैं इस प्रकार देखती और मन ही मन में सब देवताओं को मनाती रहती है कि वो सब देवता हमारी सहायता करें और इस समय धन हो जाए भरे विलोचन प्रेम जन पुलकावली शरीर और उनके हृदय के जो भाव थे वो वानी तो बोल तो नहीं रही लेकिन उनके नेत्रों में और शरीर में जो रोमांच होने लगा उससे उनको प्रतीत हुआ उन आंखों में जो प्रेम जला गया मैंने आंखों में असुरु प्रेम की के कारण था गया मैंने कोई दुख की बात नहीं लेकिन प्रेम के कारण अधिकता के मैंने उस समय हृदय में जो संवेद की अधिकता है तो ये बताया ना कि देखो जितने अश्रु जो है वो हो संवेद की अधिकता से उत्पन्न होते हैं कोई दुख इतने उत्पन्न होते हैं किसी भी प्रकार का संवेद मोशन हो बहुत प्रसन्न कोई व्यक्ति हो तो, तो आंखों में आंसू आ अत्यधिक प्रेम का संवेद उत्पन्न हो तभी आंखों में आंसू आ जाएंगे अत्यधिक भय का संवेद उत्पन्न हो जाए तभी आंखों में आंसू आ जाएंगे संवेद की अधिकता के कारण से आप आते हैं तभी कहते हैं कि समय जब वो भरे विलोचन प्रेम जल अभी समय नेत्रों में अश्रु आए कौन से आए दुख के नहीं प्रेम की अधिकता के कारण से वो मोशन ज्यादा है, उसके कारण नेत्रों में अश्रु जल आ गए और पुलकावरी शरीर शरीर पुलकित हो था रोमांचित हो था। इस प्रकार से ये भावना अब आगे देखो सीता जी के स्वरूप का वर्णन तुष्दा तो जी करते हैं उनकी मानसिक दशा का वर्णन किया उनकी जो है इस प्रकार से नेत्रों का वर्णन किया शरीर रोमांचित हो गया उसका वर्णन किया अब सीता जी का थोड़ा उनका जो आकर्षक रूप है सुंदर रूप है उसका भी थोड़ा वर्णन होना चाहिए इसलिए तुलसीदास तो आदि कहते हैं नी के निरख नय भरी शोभापन सुमिर बहूरी मनु शोभा हात दारूण ठठानी समुझद नहीं कछु लाभ नानी सचिव सभ सिख दे न कोई बुध समाज बड़े अनुचित तो होई कहाँ धन कुल शिव चाही कठोरा कहा श्यामल मृतुगात किसोरा के ही भांति धरऊर गीरा शरसुमन कन दे सकल सभा कैमती भय भोरी अब मोहि शभु गति तोरी निज जड़ता लोगन पर डारी ओह रघुपति निहारी मनमाही न माही लवनमेशुग सह सही प्रभुचित पुनीचितव मय राजजत लोचन लोल खेलत मनस जमीन जुग जन विधुमंडल डोल रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जयो भाई सब तय तो नीके निरख नैन भरे शोभा फिर जी ने एक बार जरा अच्छी तरह से देखा भगवान राम की तरफ और नैन भरे वो आंखों अच्छी तरह से उनको देखा कि भगवान बहुत सुंदर उनकी सुंदरता को देखा और फिर पित्वन सुमिर भोभा लेकिन दूसरी तरफ फिर याद जनक जी की प्रतिज्ञा की याद तो उनकी प्रतिज्ञा के कारण से मन में क्षोभ उत्पन्न हुआ क्षोभ के मन दुख समझ लो या क्रोध समझ लो दोनों का मिश्रित रूप समझ लो इस प्रकार से मन में क्षोभ हुआ विक्षेप पैदा हुआ मन में ये हुआ कि क्या गलत काम हो रहा है अनचित हो रहा है इस प्रकार से मन में उनको हुआ आह सात दार में अपने मन में कहने लगी आह आ दुख का सूचक है हैं कि देखो बड़े दुखी की बात है तात हट पिता ने बड़ा ही कठिन प्रतिज्ञा कर रखी है और उस प्रतिज्ञा को लेकर के हट कर रहे हैं ये कुछ अच्छा नहीं लगा समुझत नहीं लाभ नहानी उनको कोई लाभ हानि समझ में नहीं आती मैंने उनको ये अपनी प्रतिज्ञा धनुष को तोड़ने की कर रखी है वो इनको छोड़ देनी चाहिए ये सभी लोगों के मन में आता जनकपुर के जितने लोग उनके मन में भी आता है इनकी सुनेना के भी मन में आता है सीता जी के भी मन में आता है जो जिन लोगों को ये मन में लगा कि सीता जी का विवाह भगवान राम से हो जाना बहुत अच्छा जोड़ी है बहुत ठीक है वे लोग इस प्रतिज्ञा को बीच में जो है ये एक बहुत बड़ी बाधा मान रहे हैं समझते जनक जी ने प्रतिज्ञा करके एक बड़ा अड़चन पैदा कर दी नहीं तो कितना सुंदर सहयोग था सीता जी का विवाह आराम से हो जाता बहुत तो अच्छी बात थी लेकिन जनक जी ने जो प्रतिज्ञा कर रखी है उसमें केवल सीता जी भगवान राम की विवाह की बात नहीं है उन्होंने स्वयं जनक जी ने कहा कि तीन बातें इसके पीछे हैं सीता जी तो उसे मिलेंगी उसे विश्व विजय भी प्राप्त होगी तीनों लोगों में विजयी हो जाएगा और तीसरी उसकी ख्याति भी तमाम होगी ये तीनों बातें होनी तो विख्यात के लिए और उसके क्या नाम विजयी होने के लिए तो धनुष तोड़ना जरूरी है उसको पता क्या कैसे इसलिए जब वो लेकिन अब इनको इनको इससे क्या मतलब ख्यात हो चाहे न हो विजय हो चाहे न हो सीता जी भगवाननाथ विवाह हो तो बस जिसका वन पॉइंट एजेंडा है उसको क्या करना हमें क्या मतलब है इससे ख्यात होती है उसके अरे विवाह होना चाहिए तो इसलिए जो उनको ये लगता है कि जनक जी का जो है प्रतिज्ञा ये अनुचित है ये उनको नहीं करनी चाहिए और कहते सचिव सभा सिख दे कोई मंत्री लोग इनके साथ बैठे हुए लेकिन वो डरते हैं जनक जी से अब कोई इसकी हिम्मत नहीं मानता जनंग जी से कहे एक राय दे उनको कि भाई अब एक हमारी नई राय समझ जो विचार हमारे आया कि अब तो सब लोगों ने धनस तोड़ा नहीं अब भगवान राम ही रह गए यही तो इनको कह दो तुम धन तो मत तोड़ो हम तुम्हारा भगवान राम सीता जी से विवाह तुम्हारा कराए देते हैं लेकिन मंत्रियों को भी हिम्मत नहीं पड़ती इस प्रकार की कहने के लिए प्रतिज्ञा तोड़ने के तो बुद्ध समाज बड़ा अनुच्चित हो ही और आसपास बुद्ध समाज के माने और सतानंद जैसे और मुनि ज्ञानी लोग भी वहाँ विद्यमान है लेकिन उनके सबके साथ होते होते भी ये अनुचित कार्य हो रहा है इनको धनुष तोड़ने के लिए कहा जा रहा है <coughs> तो कहाँ धन से ऊंचाई कठोरा अब उनको दिखाई देता है की धनुष बहुत कठोर और भगवान राम कैसे हैं कि कहा से आमल मृदुगात किशोरा और कहाँ इनका भगवान राम का श्यामल शरीर और इतना सुकुमार कोमल शरीर दोनों में जमीन आसमान का अंतर और ऐसी प्रतिज्ञा करना इनसे धनुष तोड़वाना बहुत अंचित बात है कहा सब जहां से ये आता है कहाँ धन कुल शौचाय कठोरा और कहा से अमल मुर्दवाद किशोरा तो कहा मैंने एक स्थान पर ये और विपरीत स्थान में बिल्कुल विरोधी कॉन्ट्रेडिक्शन जहां पर इस प्रकार का होता है वहां पर कहा करके इस प्रकार से बोलते हैं इसके मैंने ये धनुष एक तो अत्यधिक कठोर भगवान राम अत्यधिक कोमल सुकुमार तो ये दोनों में बहुत अंतर है इसलिए भगवान राम के द्वारा धनुष को तोड़वाने की प्रतिज्ञा होना बड़ी गलत प्रतिज्ञा है इस प्रकार से है और विधि भांति धर फिर विधि मैंने ब्रह्मा जी से प्रार्थना मानो की विधाता हम मन में धैर्य धारण करें तो कैसे धारण करें मैंने उनको लगता है धैर्य रखना चाहिए थोड़ी देर में देखो क्या होता है तब तो तक धैर्य रखो लेकिन उनको लगता है धैर्य रखे तो कैसे रखे धैर्य का कोई कारण नहीं दिखाई देता उनको इसलिए सरस सुमन के ने हीरा अब कहते हैं कि ये बिल्कुल ऐसा लगता है विपरीत कार्य है जैसे सिरसी के फूल से कोई चाहे कि हीरे के भीतर छेद करना चाहे अरे हीरे को लेकर के उसके भीतर अगर किसी को छेद करना हो तो उसके लिए हीरे से भी ज्यादा कठोर कोई चीज चाहिए तब उसको छेद हो और फूल से हीरा इतना कठोर और फूल इतना कोमल और फूलों में भी कौन फूल सिरसी का फूल सिरसी के फूल मैंने बिल्कुल छूते ही बिल्कुल चपक जाए हाथ में उसका पानी ऐसा फूल उसमें कहीं कोई कठोरता पानी उसमें है ही नहीं <coughs> जो है ये उसी प्रकार का, का। सुमन न, बेधी है हीरा उसके फूल से कहते हीरे को बेदो अब देखो यहाँ जो हीरा जो है वो ऊपर बताया था की कहा धन कुलसी ऊंचाई कठोरा कुलश मैंने वज्र हीरे को भी वज्र कहते हीरा वज्र के समान कठोर और उधर भगवान श्री का श्री राम जी का शरीर कैसा है मृदगात के सोरा सुमन के समान तो शकल है मत, सकल सकल सभा वो समझती सारी सक, सारी सभा की बुद्धि भोरी हो गई की मन बुद्धि मारी गई किसी को समझ ही नहीं आता किसी के मन में कोई इस प्रकार का उद्गम ही नहीं होता मन में कि बुद्धि आवे सही बात सोचे और कुछ मार्गदर्शन करे कुछ नहीं गुम से बैठे हुए अब शम्भुचाप गति तोरी इसके माने न तो आशा है जनित से न आशा है मंत्रियों से न आशा है और बुद्धिमान समाज से इनकी सबकी बुद्धि तो हो गई स्थगित अब शंकर जी के धनुष से प्रार्थना करती दी अब तुम्हारी ही प्रति हम हम तुम्हारी ही शरण में है अब तुम्ही स्वयं हल्के हो जाओ अगर देवता लोग हल्का तुमको नहीं करते हैं तो तुम्हें हमारी बात को मान लो अब वही शम्भुचाप गति तोरी मैं गति मैं तुम्हारी शरण है अंत में तुम्हारी शरण में आते हैं तुम्हारी हमसमी हमारी सहायता करो <coughs> मैंने सम्भुचार्थ भी मानो चेतन प्राणी हो जैसे किसी से चेतन देवता से प्रार्थना करो तो शंकर जी के धनुष से भी प्रार्थना कर रहे हैं <coughs> अब शंकर के धनुष में भी अब तुलसीदास जी को तो सर्वत्र यही दिखाई देता है कि सब परमात्मा स्वरूप है जड़ होगा तो भी चेतन दिखाई देता है उनको सबके सब सृष्टि में कहीं भी परमात्मा के तत्व को दिखाई देता इसलिए उनको जो है ये धनुष में भी प्रार्थना करने लगी कि से की तुम्हें हल्के हो जाओ वैसे ये धनुष जो बना जो है वो दधीज की हड्डियों के बना हुआ है। और दधीज तपस्या करते करते परमात्मा भाव को प्राप्त हो और इतने विरक्त हो गए कि उनकी हड्डियां जो है वो धनुष बनाने के लिए वज्र बनाने के काम में आई धनुष के दो काम हुए एक तो धनुष बना शंकर जी का ये वो एक तो हड्डियों से बना शंकर जी का धनुष और दूसरा हड्डियों से बना वज्रन्द्र के पास अभी ये हड्डियां इतनी मजबूत कैसे हो गई इतनी शक्तिशाली हड्डियां कैसे हो गई तो ये तपस्या के बल पर तब के कारण से इतनी शक्तिशाली हड्डियां दधीज ने कितने हजारों वर्षों से तपस्या कर रहे थे तब करते करते उनका शरीर ऐसा हो गया था बिल्कुल अविनाशी शरीर हो मष्ट ही होने वाला थे बड़ा कठोर तो बड़ा दृढ़ इस प्रकार तपस्या के बल पर शरीर हो गया अप्रिय ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई दधीज अपनी हड्डियां अगर दे दे से धनुष बनाए जाए अस्त्र बनाए जाएं, तो इन्हें साचर मर सकते हैं तो देवता लोग पहुंचे उनके पास दधीच के पास कि भगवान ब्रह्मा जी का आदेश की आपसे हम हड्डियां मांगे अब कैसे आपसे कहे मान तपस्वी कि आप हड्डियां दे दो हैं? आपके हड्डियों से धनुष बने अस्त्र बने तो दधीच ने कहा कि अगर चलो शरीर इस काम आता है देवताओं के उसके लिए साक्षरों का बध करने के लिए तो हम शरीर अपना देने को तैयार है ले जाओ तुम हमारी हड्डियां अब तो देवता कहने लगे अब कौन आपको मारे कौन हड्डियां निकाले इनमें भी ब्रह्म हत्या का पाप लगे अपने साक्षरों को मारने के लिए एक ऋषि का बध किया जाए हड्डियां निकाली जाए यही कोई आशंका है कौन हिम्मत करे तब तो कार तुम्हारी हिम्मत नहीं पड़ती तो हम युक्ति बताते हैं ऐसा करो कि तुम हमारे शरीर भर नमक लगा दो और गायों को छोड़ो तो गायों जब हमारे शरीर के नमक को चाटेंगी तो नमक लगाते रहना शरीर में, जैसे नमक चाटेंगी तो उसमें जो वो खरखर करके हो करके सब उसका जो है वो मानस सब चाट ले जाएंगे हड्डियां हड्डिया रह जाएंगी और तब तक, तक हम शरीर छोड़ देंगे और जब हड्डियां रह जाएं तो इनको दे जाना तो बताओ ऐसे ददीश रखना शरीर छोड़ो पर भी पौराणिक कठाई में अगर मान तो लो तो अभी लोगों ने कहा तक का विचार शरीर चाट चाट करके फिर हड्डियां निकाली हैं फिर उन हड्डियों से फिर धनुष बना तो ये वो एक ऋषि की हड्डियों का धनुष होने की वजह से ये भी कह सकते हैं कि उन हड्डियों में भी अभी ऋषि की सामर्थ्य थी एक कथा इस प्रकार की भी है शरीर का दान कर दिया और निशाकर मारे भी गए लेकिन जब तक हड्डियां थी और जब तक धनुष था उसमें हड्डियां थी तब तक वो ऋषि जो थे वो उनकी मुक्ति नहीं हुई थी उनको ये था कि भाई जब तुम्हारी हड्डियां टूटेगी धनुष टूटेगा तब तुम्हारी मुक्ति हो परमात्मा में तभी तुम मिल करके एकाकार हो गए मुक्ति बहने परमात्मा में ही मिल गए तो परमात्मा तब तक मिलेगी वो भी अलग ही बनेगा जब भगवान राम ने धनुष तोड़ा तो तोड़ने पर इतनी भयंकर आवाज बनी हुई जिसमें कि फिर वो ऋषि जो है वो फिर अपने जीव भाव को छोड़कर के परमात्मा में लीन हो गई तो धनुष की उतनी आवाज नहीं थी जितनी की दधीज की ऋषि आवाज थी कि वो फिर मुक्त तो हो गए। तो जैसे भ्रम फटा हो तैसे जीव भाव टूट करके खत्म तो करके परमात्मा में लीन हो गए ऐसी तो ये कहते हैं इसे धनुष मान लो धनुष में अभी ही विद्यमान है, है? वही अभी अभी मुक्त नहीं हुए तो वो विद्यमान है तो उन्हीं से प्रार्थना हो रही है कि भाई आप जो है हल्के हो जाओ आप ये धनुष टूटे तो प्रकारे संपन्न हो <coughs> कहते हैं ओ हरु रघुपति ही निहारी निहारी से मानो संकेत मिलता है तुलसीदास को हो सकता कथा मालूम हो है कि निहारी के मैंने अब तुम देखो दधीश के भगवान राम आ रहे हैं अब तुम्हारी मुक्ति का अवसर है अब तो हल्के हो जाना है? राजाओं के हाथ से अगर धनुष टूटता तो कैसे मुक्त होते भगवान राम के हाथ से धनुष टूटने के माने भगवान ने दधीश को भी मुक्त कर दिया <coughs> तो अति परिताप सीय मनमाही इस प्रकार से देखते हैं कि भगवान के कार्य एक कार्य के पीछे अनेक प्रयोजन होते हैं जितने भी महान कार्य होते हैं वो वही कार्य सबसे अधिक महान है जिस कार्य से एक नहीं अनेकों का हित हो अनेक प्रकार के उसके लाभ हो वही कार्य सबसे अधिक महान और जिस कार्य से केवल व्यक्ति का अपना ही पेट भरा अपने ही काम चला तो तुच्छ कार्य सबसे निकृष्ट कार्य वो है जिससे व्यक्ति का अपना हित सिद्ध होता हो भगवान राम जो है जनक जी के लिए विश्वामित्र ने कहा कि जनक जी का प्रतापहरण करने के लिए जाओ दर तो जनक जी का प्रताप प्रतापहरण हो सुनैना के मन को शांति मिले सीता जी के मन को शांति प्राप्त हो दधीज को भी मुक्ति प्राप्त हो ऐसे न जाने कितने प्रयोजन जनकपुरवासी जितने जनकपुरवासी हैं उनके भी इच्छा इसी प्रकार की है उनकी भी इच्छा पूर्ण हो जनकपुर की स्त्रियां जो एक दिन पहले जब भगवान राम उसमें दो दिन पहले जब भगवान राम जनकपुरी में घूम रहे थे तब स्त्रियाँ चाहती थी कि सीता जी से विवाह नहीं का हो जाए क्यों? कि कभी कभी जनकपुरी में आएंगे तो इनके दर्शन उनको प्राप्त होंगे तो उनकी भी इच्छा पूरी हो जाए माने जिन्हें कितने प्रयोजन उसके पीछे छिपे हुए हैं भगवान के और सीता जी के विवाह के पीछे वो सबके भगवान सबकी कल्याण करें सबका हित करें सबकी मनोकामना को पूर्ण करें ऐसे तो अति परिताप सी मन माही सीता जी के मन में बहुत दुख है बहुत परिताप बहुत दुखी है इस प्रकार से लवन समझा ही एक एक क्षण वर्षों के समान युग के समान व्यतीत हो रहा है मैं दुख के समय व्याकुलता के समय समय काटे नहीं कटता इसलिए जब तक भगवान राम धनुष के पास जाते जाते हैं बहुत दूर तो नहीं है ऐसा तो पास ही लेकिन वहाँ तक जब तक अपने मंच से उठ करके वहाँ तक जाते हैं तो ये एक साथ बात होती है, उधर सुरैना की बात चल रही है अपने भीतर कमरे में वहां पर जहाँ अपनी सखियों से बात कर रही हैं इधर सीताजी देख रहे हैं तो उनके मन में इस प्रकार की बात चल रही है और ये सब जब तक भगवान रामधन के पास जाते जाते हैं तब तक ये अपने अपने मन की जो रील चल रही थी वो इतनी इतनी चल गई इतना इतना विचार अपने मन के भीतर आ गए इनके लोन में समझाही और प्रभु चितई पुनः चितौमय ही राजत लोचन लोल अब सीताजी के देखने के उदाहरण बताते हैं देखो सीताजी भगवान नाम की तरफ कैसे देखती हैं उनके देखने का वर्णन भी एक उसकी भी अपनी सुंदरता है और उसकी महिमा भी है अपनी कि प्रभु चितई सीता भगवान की तरफ देखती हैं और पुण्य चितव मही उसके बाद पृथ्वी की तरफ देखने लगती है मैंने यह शील का लक्षण है ऐसा नहीं भगवान की राम तक ची लगाए देखते रहना ये ठीक नहीं है तो उधर से थोड़ा देखा देखने के बाद फिर पृथ्वी तरफ देखने लगे और फिर पृथ्वी की तरफ से देखकर कर फिर भगवान के राम की तरफ दृष्टि जाती है फिर पृथ्वी की तरफ देखते मन इस्तर होकर के भगवान की तरफ नहीं बार बार उनकी सुंदर जाती है तो उसका वर्णन करतेदास मैं राजत लोचन लोल इस प्रकार से लोल के बता चंचल अस्थिर है इस प्रकार से नेत्र सीताजी के कभी उधर कभी एक बात और भी है वो भी तुलसीदास बता देना चाहते है जब मन अशांत होता है तब नेत्र भी चंचल होते हैं अगर कोई व्यक्ति चक्कर मकर के खाए इसके माने उसके मन में शांति नहीं है अगर मन स्थिर हो जाए तो दृष्टि भी स्थिर हो जाती है रमण महर्षि की पुस्तक में एक जगह पढ़ा एक ने लिखा रमण महर्षि से मिले तो वह अपने शांत भाव से बैठे हुए थे और उनकी दृष्टि स्थिर थी ऐसा लिखता है इस भाव से लिखता दृष्टि स्थिर इसके माने के माने उनका मन स्थिर मन में कोई विक्षेप नहीं शांत मन बैठे तो साधना का फल ये है कि मन शांत हो और शांत मन है तो उसका फल क्या है बाहरी रूप उसका क्या है शांत मन का तो जैसे कहते हैं कि ना ये अपना जो फेस इसकी इंडेक्स ऑफ हार्ट आपने फेस से मानू पढ़ता है तो नेत्रों से मानू पड़ जाता है कि इसकी हृदय में चंचलता कि नहीं नेत्र चंचल तो मन में चंचलता यदि और भी कुछ मन में भाव हो तो वो भी नेत्रों से पता चल जाता एक जगह ये भी कहा कि देखो जो बात हृदय की बात को जो बाणी नहीं कह सकती उस बात को नेत्र कहने में उससे अधिक सक्षम है लेकिन नेत्रों की भाषा इस भाषा से शब्द वाली भाषा से ज्यादा सूक्ष्म है जितनी भाषा सूक्ष्म होगी उतनी भाव को व्यक्त करने में अधिक समर्थ होगी बाणी वो बात नहीं कह सकती जितनी कह सकती। कि नेत्र कह सकते कहते हैं कि देखो इनके जो वो महिराजत लोचन लोल मैं उनके जी के इस प्रकार से चंचल नेत्र चंचलता का वर्णन किया लेकिन चंचलता कैसी नेत्रों की है? इसका एक उदाहरण सुनो। कहते हैं तो से ज़मीन मील जो जन्म विधुमंडल डोल जन्म को मैंने मानू उदाहरण है कैसे की विधुमंडल डोल में जैसे कि मन से जील खेल रहे हों विधुमंडल डोल के मैंने विधु मंडल में चंद्रमा का मंडल गोल चंद्रमा जो चंद्रमा का मंडल हो गया और डोल डोल के माने है एक छोटे तालाब को गड्ढे को डोल कहते हैं बड़ा तालाब जैसे झील तो बहुत बड़ा तालाब हो तब झील पे फिर झील न हो तालाब हो तो तालाब कब कहेंगे जब बहुत ज्यादा दूर तक पानी न हो एक सीमा के अंदर दिखाई दे पार दिखाई दे तो समझ लोग तालाब है और तालाब से भी जब छोटा और हो तो, तो गड्ढा अड्डा बोलने लगते लेकिन पहले बोलते थे डोल उसे बोलते थे डोल पानी को करते हुए फिर बाद में क्या हुआ कि बाल्टिया जैसी एक डोल गोल बनने लगी ऐसी उसे डोल तो उसका बाल्टी को क्यों कहने लगे कि छोटे गड्ढा पानी के भरने के उसी के नाम से डोल वाला इसके साथ जोड़ गया तब तो डोल कहने आपको यही लगे कि एक बाल्टी वाला डोल तो चलो वही सही सीताजी का मुख जो है वो चंद्रमा के समान है इसलिए विधु बोल दिया और फिर उसमें जो नेत्र जो दोनों जो है वो उस डोल के भीतर है? अब मछलियों की तरह से हैं। अब मछली कैसी है खेले तो मन से जी मीन जोगा ये जो है मन से जी माने काम मने कामदेव की नेत्र ये या कामदेव की मछलियाँ हैं वो मानो दोनों जो है वहाँ पे खेल रही हैं <coughs> मैंने अत्यंत सुंदर मन से जी के माने बहुत सुंदर तात्पर्य जब बोलते हैं उसको सुंदरता के स्थान पर काम को बोल देते है तो मैंने बहुत सुंदर दो मछलियाँ <coughs> जो लौकिक नहीं बल्कि काम रूपिणी है अथवा काम की ही मछलियाँ हैं वो दो मछलियाँ जैसे आंखों वो पानी के भीतर के मछलियां पानी में स्थिर नहीं रहती है वो बराबर चलती रहती है डोलती रहती है तो ऐसे उनके नेत्र जो है मुख रूपी ही डोल के भीतर पानी के भीतर जैसे कि मछलियां खेल रही इस प्रकार को बताया गया देखो कहाँ की कुछ प्रेक्षा कहाँ की कल्पना करके इस प्रकार से बताया उन नेत्रों को सुंदर बात आगे देखे गिराय न मुख पंकज प्रकटन लाज निशा वलोकी लोचन जलरि लोचन को जयसे परम कृप न कर सोना सकुचीक भरधीरज प्रतीत उरे आनी, तन मन वचन मोरपन सागुपदपद सरोज चिरागवा सकऊ करोिपति कई कछु मिलुसंदेहू प्रभुतन चितई प्रेम तन ठाना कृपा निधान राम सब जाना सिंहही बिलोक तके उधनु कैसे चितव गरुर लघु ब्याल जैसे लखन लगे रघु वंश मणिता ताके हर को दंड गाते बोले चन चरण चाप ब्रह्मांड जमचंद की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो भय अब यहाँ तो सीता सिन्हा के साथ साथ बता दिया की ये सब बातें सीता जी के मन में ही हो रही है सब अपने मन में ही से जितनी बात बोल चले आ रहे हैं सीता जी से ऐसा नहीं की सीता जी बोल रही हूँ हैं इतिहास से कुछ नहीं है उनके मन नहीं है वो बोलती कुछ नहीं है अब कैसे नहीं बोलती है उसका भी बात कहते हैं कहते गिरा अलिन मुख पंकज रो जैसे कि कबल के भीतर अल्णी जैसे की कमल के भीतर भ्रमर उसके भीतर बंद हो कड़ी के भीतर बंद हो जाए रात्रि के समय और अगर दिन न हो तब तक वो कबल के भीतर ही बंद रहे इस प्रकार से अब यहाँ पर देखो इनके मुख जो है मुख पंकज इनका जो है सीताजी का मुख वो तो कमल के समान हो गया अब उसके भीतर उनकी जो शब्द है बाणी है वो उनके मुख के भीतर ही बंद है बाहर रोथर से निकलती नहीं है तो बाणी कैसे हो गई वो गिरा गिरा हो गई अलिन के समान अली भ्रमर के समान हो गई उसके लिए अली के लिए इस गिरा स्त्री लेंगे उसको अली को अलिनी कर दिया तो इसलिए कमल जो है वो कमल के भीतर जैसे कि भवरा हो इस प्रकार के उनके मुख के भीतर वाणी के भीतर ही है बाहर क्यों नहीं निकल रही है कैसे प्रकट लाज निशा की जैसे भ्रमर रात्रि के समय कमल खिलता नहीं तो कमल बाहर निकलता नहीं इसी प्रकार से लाज रूपी निसा अब उसमें सब बैठे हुए पिता है मन, गुरु है मंत्री लोग हैं और सभी लोग हैं उनके सबके सामने होने के कारण से लज्जा के कारण से उनके मुख से शब्द नहीं निकलते तो वे शब्द प्रकट नहीं होते लाज रूपी निशा देख करके इस प्रकार से अब ये बात भी कि मैंने देखो वैसे रामचरितमानस में अनेक प्रकार के पात्र हैं भले बुरे सभी प्रकार के हैं लेकिन जहां आदर्श पात्र हैं उनके द्वारा आदर्श चरित्र का भी चित्रण होता है अब भगवान राम एक आदर्श पात्र हैं तो उनको वैसे ही आचरण करेंगे जैसे आदर्श व्यक्ति को होना चाहिए सीता जी भी एक आदर्श महिला है स्त्री हैं बालिका हैं तो उनको आदर्श जैसे व्यवहार होना चाहिए उस प्रकार से व्यवहार करेंगे हम्म अब इसमें इनकी अब जहाँ सूर्गनखा आती है तो अब सूर्यनखा को लेकर के कोई एक अपने व्यवहार का और समाज का कोई एक मापदंड थोड़ी स्थापित किया जा सकता है कि देखो शुभनखा ने भी तो ऐसा बोला था उनसे अगर वो उसे शुभनखा ने रामण में बोला क्या रामायण में बोला है लक्ष्मण जी से भगवान राम से तो क्या मैं नहीं ऐसे बोल सकती तो ये कोई आदर्श थोड़ी है आदर्श नहीं है वहां तो मानस में भले ही उसका वर्णन हो लेकिन वो हो निंदा के लिए वर्णन किया गया तो मैंने वैसा नहीं करना चाहिए अब सीता जी का जो वर्णन किया गया आदर्श पात्र है इनमें जो चरित्र है उसको ग्रहण करना चाहिए सीखोदी इस प्रकारग्रह मैंने कुछ लाज शर्म होनी चाहिए कुछ बड़े छोटे का लिहाज होना चाहिए ये सब बातें ध्यान में होनी चाहिए तब बोले तब बात करे तो सीताजी बोलती क्यों नहीं है बस सीधी से बात ये दशे कविता हो गई एक कमल है एक भ्रमर है और एक संकोच लेकिन कहने तात्पर के तात्पर्य सीताजी लज्जा के कारण थे उस समय चुप हैं बोलती कुछ नहीं और ये है, उस समय के शुभ व्यवहार का अच्छे चरित्र का लक्षण है सीखना चाहिए इसको तो लोचन जल वह लोचन को न अब नेत्रों में ये भी पहले बताया थे कि भरे बिलोचन प्रेमजन तो लेकिन प्रेमजन लोचन में भरे ही भरे रह गए आंखों में रह वो ऐसा नहीं की टपक करके गालों पर आ जाए सुनी रोक, आने दिया उनको भी रोके रहे तो आंसूओं को भी रोके रखना भी हाँ रोका जा सकता है और रोके रखना चाहिए अवसर जहाँ हो वहीं आंसू आने चाहिए नहीं तो आंसू नहीं है और आंसू आ जाए फिर पोछे उनको है? तो ये भी खराब लगे तो जी उस समय है कि देखो सीताजी के आंसू आ गए देखो पोछवाएंगे तो सब लोग सीताजी भी भी कहने क्या बात है क्या बात है काय हो आंसू कहा दुखी काय हो क्या बात हो गया उनको पूछने लगा तो ऐसे ही सब नहीं करते इसलिए आंसू जो है कैसे हैं लोचन जल रहे लोचन कोना आंखों का जल जो है आंखों के कोने में ही झलक के रह गया तबकने नहीं पाया जैसे परम कृपण कर सोना उदाह है जैसे कृपण कोई हो उसका सोना मान संपत्ति धन कंजूस आदमी जो है अपने पैसे को छिपाए रहता निकालता नहीं और कृपण भी दो प्रकार के होते एक कृपण होता और एक परम कृपण जैसे परम कृपण कर सोना कृपण कौन है जो व्यक्ति जो कुछ पैसा उसके हाथ में आया उसे अपने आप पेट में खा गया अपने ऊपर प्रयोग में ले आया हा? दूसरे को उसने कहीं किसी की तरफ ध्यान नहीं देता तो ये भी कृपण है अपने आप में लगाता है और परम परम कृपण कौन है न दूसरे को दे और न खुद खाए डिगिया में बंद ही किए घरे है? अब भाई कौन था कौन कर पाए कौन परम करवा ये तो जो होगा हो तो जानता होगा अपने तो सकुचि व्याकुलता बड़ी जानी तो कहते हैं कि जब उस उनको सीता जी को लगा कि हमारे मन में इतनी ज्यादा व्याकुलता हो रही है और ये व्याकुलता व्यक्त हो रही होगी लोग बात समझ रहे होंगे तो उनको संकोच लगा अपनी व्याकुलता को हम छिपावे व्याकुलता भी प्रकट में होने पाए, तो देखो कभी कभी व्यक्ति को परिस्थितियों में कितना संयम रखना पड़ता है वो भी सीखना पड़ता है अब ऐसा नहीं है कि परिस्थिति आ गई जो तो साब हो गया हम क्या करें ऐसी परिस्थिति आ गई तो ऐसा हो गया अरे हो क्या गया संयम रखो थोड़ा व्याकुलता भी आ रही तो व्याकुलता को मन में बड़ा उद्वेग आता है लोगों को कहने के लिए मन में बात आती है तो भी संयम रखना पड़ता है कि मत को रोको मन में बात को अभी थोड़ी के आ गए, ये की आ गई मुंह में भटाक से कही थी ये कोई सज्जनता की बात थोड़ी सभ्यता की बात थोड़ी कि जो कुछ आ गया मन में बोले दे पटाफट पट। ये भी सोचो कि बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए लोग बात क्या कहेंगे निंदा करेंगे ये भी सोचना चाहिए व्याकुलता को कहते सकुची व्याकुलता बढ़ जानी अपनी व्याकुलता समझ करके संकोच लगा और धर धीरे प्रतीत और फिर धारण किया और प्रतीत और विश्वास लाएं अपने मन में ये विश्वास लाए कि अगर ये बड़े शक्तिशाली हैं महान हैं इतने दिव्य हैं तो ये धनुष तोड़ देंगे क्यों इस व्याकुल होता है हमारा तो अपने मन को व्याकुलता को मिटाने के लिए धीरे धैर्य धारण करने के लिए विश्वास करना पड़ता है तो अपने मन में विश्वास ला करके धैर्य धारण किया और तन मन वचन मोरपन साचा और फिर सोचे लगी कि अगर हमारी बिल्कुल प्रतिज्ञा सच है तन मन वचन मन वाणी से एक सब प्रकार से अगर हमने हमारे मन में ये निश्चय कर रखा है इन्ही को हमें प्राप्त होना पद के रूप में भगवान राम को तो रघुपति पद सर्वोच्च चित्राचा और भगवान श्री राम जी के चरणों में हमारा मन उन्हीं में निमग्न है उन्हीं में प्रेम रखने वाला है उन्हीं में समर्पित है तो फिर जरूर ही कुछ भलाई भी होगा तो भगवान सकल और बासी तो परमात्मा तो सब हृदय में बात करने वाला है करेम ओ ही रघुपति के दासी तो निश्चय ही फिर ऐसा से प्राप्त होगा कि भगवान धनुष तो लेंगे भी और हमें उनकी सेवा का अवसर मिलेगा ही हम उनकी दासी बनेंगे इसलिए इस प्रकार से भाव हाँ उनको यही से पता चलता है कि सीताजी का विवाह भगवान राम से होता है तो सीताजी जो है भगवान राम के साथ किस प्रकार से है दास्य भाव से हैं जैसे लक्ष्मण जी भगवान श्री राम जी के साथ कैसे हैं दास्य भाव से तो इस भाव का है परमात्मा के साथ में दास्य भक्ति का जो है प्रधानता उनके आदर्श ये सीता जी भी दास्य भक्ति का उदाहरण लक्ष्मण जी भी दास भक्ति के उदाहरण भरत भी इसी प्रकार से भक्ति के उदाहरण है। तो सगवान सकल और करीम रघुबर के दासी जय के जय पर सत्य समय से ही मिले समझे सिद्धांत बता दिया ये बात है कि जिसका जिसके ऊपर निश्चित अटल प्रेम होता है उसे वो प्राप्त होता है ऐसा नियम है इस प्रकार से कुछ इसी प्रकार की वासनाओं के कारण से कहो जिस व्यक्ति की जैसी वासनाएं होंगी वैसा ही उसके मन में भाव आता है और वही उसे प्रिय लगता है और जैसा जिसको प्रिय लगता है फिर अपनी वासनाओं के अनुसार ही वैसी परिस्थिति मिल जाती है और वैसा भी हो भी जाता है उसी के अनुसार चलता है फिर तो कहते हैं इस प्रकार का विधान प्रकृति के, के अंदर जो चलता रहता है उसका नियम यह है कि जही के जही पर सत्यू जिसका जिसके ऊपर सत्य स्नेह होता है तो सोते ही मिले न कच संदेह इसमें कोई संदेह नहीं लेकिन इस वाक्य को अगर परमात्मा पर लगाओ तो बहुत अच्छा लगता है माने परमात्मा जिसका परमात्मा पर सच्चा प्रेम होगा उसे परमात्मा जरूर मिलेगा ये कहना चाहते कोई कहे परमात्मा मिलते नहीं है देखे भी हैं अरे जरूर मिलने न मिलने के संदेही का जरूर मिलते हैं लेकिन वैसा प्रेम तो हो परमात्मा तो प्रभु तनिश्चित ही प्रेम तंठाना फिर उन्होंने भगवान श्री राम जी की तरफ देखा और अपने प्रेम को दृढ़ किया उनके प्रति कृपा धान राम सब और भगवान कृपा ने धन भगवान सब नेसा समझ भगवान तो सर्वज्ञ हैं सबके हृदय में बात करने वाले हैं सीता जी के मन में भी क्या भाव आया वो सब जान गए अब भगवान राम कृपा निधान के बार बार भगवान को कृपा निधान करके स्मरण किया जाता है वो इसलिए कि भगवान राम जब तक कि सीता जी के मन में संदेह था शंकर जी का स्मरण करो गणेश जी का स्मरण करो इन देवताओं को मनाओ उन देवताओं को मनाओ तब तक भगवान ने कहा कि अभी थोड़ा रुकना चाहिए जब सीता जी सब तरफ से घूम फिर करके आखिरकार उनके मन में परमात्मा के प्रति समर्पण भाव आया भगवान श्री राम के ही हुआ कि अपना प्रेम भगवान में दृढ़ किया और उन्हीं के शरण में गए, तब जो भगवान ने कहा कि हाँ अब ठीक। तो भगवान भी कब तक प्रतीक्षा करते देखो नियम इस प्रकार का शासन दिखाते थे सीधा अगर परमात्मा में अनन्न्य प्रेम नहीं है तो परमात्मा की कृपा प्राप्त तो नहीं होती अनन्याता आनी चाहिए अब सीता जी के मन में अनन्नता आ गई प्रभु प्रभुतन चितई प्रेमतन ठाकर खाना और कृपा निधान राम सब जाना सब जाना के माने क्या है शुरू से लेकर अब तक जो सीता जी के मन में व्याकुलता थी और जो जिस सब देवताओं को मना रही थी वो सब जो थी वो सब भगवान को मालूम था अब जब उनके मन में स्थिरता आ गई और फिर धैर्य उनके मन में आ गया और भगवान के प्रतीक आ गई धर्म धीरे से प्रतीक आनी जब भगवान के प्रति उनके मन में विश्वास आ गया भगवान के प्रति प्रेम उनके हृदय में आ गया तब भगवान समझ गए कृपा ने धारा कृपा करते हैं उसके बाद में तो सीए बिलोक तके उधन कैसे तो फिर उन्होंने सीताजी की तरफ देखा अभी तो सीताजी की तरफ देखा नहीं अब सीताजी की तरफ देखा क्योंकि सीताजी के ऊपर कृपा करनी है अब धनुष तोड़ रहे हैं तो भगवान अपने स्वार्थ के लिए धनुष नहीं तोड़ रहे अभी अभी सीताजी के ऊपर कृपा है धनुष तो कहते हैं सीए बिलोक तकेव धन कैसे चितव गरुड़ लघु ब्याल जैसे जैसे कि गरुड़ जो है वो सर्प को देखे अगर गरुड़ गरुड़ सर्प, सर्प के पास पहुंच गया सर्प सर्पा देखा, देखा उसने तो जैसे गरुड़ सर्प को देखता है ऐसे भगवान ने धनुष को देखा मैंने गरुड़ को सर्प से कोई डर नहीं लगता ऐसा नहीं कि गरुड़ सर्प के सामने ज्यादा उड़ जाए उसका तो भोज नहीं है वो तो निर्भय होकर सर्प को देखे वो खा जाएगा उसे लेकिन सर्प को क्या होगा सर्व वैसे तो सर्पचारित आप उपकार करें और चार लोगों को काटे लेकिन जब देखे की ही आ गया खाने वाला आ गया तो सर्प को क्या होता सर्प में प्राकृतिक रूप से ऐसा होता है कि वो संकुचित हो जाता वो अपना फलसा समेत समाट के गठरी बने के भीतर रहेगा। ये सब का लक्षण हो जाता है उस समय डर के मारे तो वैसे ऐसा लगता जैसे की धनुष भी डिरा आ गया भगवान राम को देखते हुए अभी इतना भारी हो रहा था अपने बड़ी प्रबलता दिखा रहा था शक्ति दिखा रहा था उसने सब बंद कर दी और भगवान के सामने बड़ा हल्का हो गया और छोटा हो गया और साधारण बन गया भगवान के लिए तो लखने लखे रघुवंशाते घर को दंड अब लक्ष्मण जी ने देखा कि भगवान राम धनुष के पास पहुंच भी गए और धनुष की तरफ उन्होंने अपनी दस्तवी की मैंने अब देर नहीं है भगवान राम धनुष उठाने वाले हैं ये लक्ष्मण जी समझ गए तो लक्ष्मण जी को फिर क्या करना पड़ा पुल तो की गात बोले वचन चरण चावे ब्रह्मांड तो लक्ष्मण जी ने अपने पैरों से ब्रह्मांड को मैंने ये पृथ्वी को इनको अपने पैरों से दबाया है? और बोले क्या वो आगे बताते हैं बोले क्या जो दिशाओं के हाथी हैं जिनके ऊपर ये पृथ्वी रखी हुई है कोल इत्यादि उन सबका स्मरण करके उनको सबको आदेश दिया कि देखो नीचे से पृथ्वी को संभाले रहना ऊपर से पृथ्वी को हम दाबे हुए हैं पृथ्वी स्थिर रहने चाहिए धनुष को टूटते समय पृथ्वी ढोल करके गिर न जाए इस माने लक्ष्मण जी ने इस प्रकार का घोषणा की सब राजा देख करके सुनकर के चकित हो गए आखिरकार ये धनुष का टूटना कितना कितना भयंकर काम है और कहाँ हम अपने आप हिम्मत कर रहे थे धनुष को तो तोड़ दे जो धनुष के तोड़ने से पृथ्वी ढुल जाए और गिर जाने की फूट जाने की संभावना हो उसके सामने हम क्या हैं लक्ष्मण जी जो बोलते हैं उसे कर न्या्य स्प्री हूपते हृदय शुदीय सत्य भाखला भक्ति प्रयच गुपुंगे काोषरहित कंज श्रीराम जय राम जय जय राम, जै जै राम।